श्रीमद्भगवद्गी शंकर अध्यायन अतएवसंसर्गिवाद मम मै असंसर्गीी हुईसलिए न मसानी भूता पश्य मे योग भूतभृतस्थो मूतभन न च मत् भूतादी पश्य मे योगम युक्ति घटना मे मम ऐश्वर ईश्वर सेवरम योगम आत्मनो याथात्म वास्तव में ब्रह्मादि सब प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है तू मेरे इस ईश्वरी योग युक्ति घटना को देख अर्थात मुझे ईश्वर के योग को यानी यथार्थ आत्म आत्मतत्व को समझ तथा च्रुति असंसर्गिवाद असंगता दर्शयती असंगो नहीं सज्जते संसर्गृृत आत्मा कहीं भी लिप्त नहीं होता यह श्रुति भी संसर्गृहित होने के कारण आत्मा की निर्लीपता दिखलाती है इदमच आश्चर्यम्, अन्य पश्य भूतभृद असंग अभी सन् भूतानी बिभर्ती न भूतस्थो जथोक्न नान्यन दर्शिवादूतस्थ्वा है यह और भी आश्चर्य देख कि भूत भावन मेरा आत्मा संसर्ग रहित होकर भी भूतों का भरण पोषण करता रहता है परंतु भूतों में स्थित नहीं है क्योंकि परमात्मा का भूतों में स्थित होना संभव नहीं यह बात उपर्युक्त न्याय से स्पष्ट दिखाया जा चुका है कथम पुनः उच्यते असौम आत्मा इति पूर्व पक्ष जबकि आत्मा अपने से कोई अन्य वस्तु ही नहीं है तो मेरा आत्मा यह कैसे कहा जाता है विभज्य देहादिघात अहंकार अध्यारोप्य लोक अनुसरण व्यपदिशति मम आत्मा इति न पुनः आत्मन आत्मा अन्य लोकवद अजानन उत्तर पक्ष लौकिक बुद्धि का अनुकरण करते हुए देहादि संघात को आत्मा से अलग करके फिर उसमें अहंकार का अध्याय करके मेरा आत्मा ऐसा कहते हैं आत्मा अपने आप से भिन्न है ऐसा समझकर लोगों की भांति अज्ञान अज्ञानपूर्वक ऐसा नहीं कहते तथा भूत भावनों भूतानी भावयती उत्पादयती वर्धयती इति वा भूत भावना जो भूतों को प्रकट करता है उत्पन्न करता है या बढ़ाता है उसको भूत भावन कहते हैं यथोक्न श्लोकद्व अर्थ दृष्ट आहा आह दो श्लोकों द्वारा कहे हुए अर्थ को दृष्टांत से सिद्ध करते हुए कहते हैं यथा वायु सर्वत्र यहां निर्व महावाणी भूता यथा लोके आकाशस्थित आकाशे स्थित सदा वायु सर्व गेत्र गो महान परिमाणतः तथा नै आकाशसर्वगते नये इति स्थित है जानी ही। लोक में जैसे यह प्रसिद्ध है कि सब जगह विचरने वाला परिमाण में अति महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है वैसे ही आकाश के समान सर्वत्र परिपूर्ण मुझ परमात्मा में समस्त भूत निर्लिप्त भाव से स्थित है ऐसा तू जान एवं वायु आकाशे इव में स्थितानि, सर्वभूतानि स्थित कालेतानी इस प्रकार जगत की स्थिति काल में आकाश में वायु की भांति मुझ में स्थित जो समस्त भूत हैं वे सर्वभूतानि कल्पक्षये सर्वूता कौंतेय प्रकृति मलपक्षनस्ता कलौ विसृजाम्यंसूता कौंतेय प्रकृति अपरां नक मदीयाँ कलपक्षन भूय तीन भूता उत्पत्ति कसृजा उत्पाद्यामि अहम पुवत्त संपूर्ण प्राणी हे कुंतीपुत्र प्रणय काल में मेरी त्रिगुणमयी अपरा निकृष्ट प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और फिर कल्प के आदि में अर्थात उत्पत्ति काल में मैं पहले की भांति पुनः उन प्राणियों को रचता हूँ उत्पन्न करता हूँ एवं अविद्या अविद्यालक्षणाम इस प्रकार अविद्यारूप प्रकृति स्वाम्य विसृजावि पुनः पुनः भूतग्राम कृष्णम अवशं प्रकृतिशा प्रकृति स्वाम स्वीयां अवस्भ्य वशीकृत विसृजा पुनः पुनः प्रकृतितो प्रकृति जात भूतग्राम भूतसमुदायम वर्तमान कृष्ण समग्रम अवश्य अस्वतंत्रम अवैद पर स्वभाव वशास्वशा अपनी प्रकृति को वश में करके नए प्रकृति से उत्पन्न हुए इस विद्यमान समग्र अस्वतंत्र भूत समुदाय को जो कि स्वभावश दोषों से परवश को रहा है बारंबार रचता हूँ तरी तस्ते परमेश्वर से भूतग्राम विषम विदधत तनिमित्ताभ्या संबंधः स्याद् इति इदम आह भगवान् तब तो भूत समुदाय को विषम रचने वाले आप परमेश्वर का उस विषम रचना जनित पाप से भी संबंध होता ही होगा ऐसी शंका होने पर भगवान ये वचन बोले न चम तान कर्माली निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वासी अशक्तम ते सुकर्मसु न चं ईशम तानी भूतग्राम से विषम विसर्ग निमित्ता कर्मा निब्धति धनंजय वे हे धनंजय भूत समुदाय की विषम रचना निमित्तक वे कर्म मुझ ईश्वर को बंधन में नहीं डालते तत्र तमण असंबद्धत्वे कारणम आहा उन कर्मों का संबंध न होने में कारण बतलाते हैं उदासीन वद वसीनम यथा उदासीन उपेक्षकः कश्चि तद्वद आसीनम आत्मन अविक्रियवाद अशक्त फलासंगरहित अहम् करोमि इति तेषु कर्मसु मैं उन कर्मों में उदासीन की भांति स्थित रहता हूँ अर्थात आत्मा निर्विकार है इसलिए जैसे कोई उदासीन उपेक्षा करने वाला स्थित हो उसी की भांति मैं स्थित रहता हूँ तथा उन कर्मों में फल संबंधी आसक्ति से और मैं करता हूँ इस अभिमान से भी मैं रहित हूँ इस कारण विकर्म मुझे नहीं बांधते अतः अन्य अभी कर्तृत्वाभिमान च फलासंगाभाव चबंधकारण अन्यथा कर्म भी बद्यते मूढ़ इति अभिप्रायः इससे यह अभिप्राय समझ लेना चाहिए कि कर्तापन के अभिमान का अभाव और फल संबंधी आसक्ति का अभाव दूसरों को भी बंधन रहित कर देने वाला है इसके सिवा अन्य प्रकार से किए हुए कर्मों द्वारा मूर्ख लोग कोशकार रेशम के कीड़े की भांति बंधन में पड़ते हैं तत्र भूतग्रामम इम विसृजाई उदासीन व आसीनमित च विरुद्धम उच्यते तत्परिहारार्थम आह यहाँ यह शंका होती है कि इस भूत समुदाय को मैं रचता हूँ तथा मैं उदासीन की भांति स्थित रहता हूँ यह कहना परस्पर विरुद्ध है इस शंका को दूर करने के लिए कहते हैं मैं ध्यक्षेण प्रकृति सचरा चरम हेतु नानेन कौंते यद्विपरिवर्तते मया सर्वतो मात्र दृष्टिस्वरूपेण अविक्रियात्म अध्यक्षेण मम माया त्रिगुणात्मिका लक्षणा प्रकृति ही सूयते उत्पादयती सचराचरम जगद सब ओर से दृष्टा मात्र ही जिसका स्वरूप है ऐसे निर्विकार स्वरूप मोझ अरिष्ठाता से प्रेरित होकर अविद्या रूप मेरी त्रिगुणमयी माया प्रकृति समस्त चराचर जगत को उत्पन्न किया करती है तथा च मंत्र मंत्रवर्ण एक सुगू सर्व, सर्व भूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य इति। वेद मंत्र भी यही बात कहते हैं कि समस्त भूतों में अदृश्य भाव से रहने वाला एक ही देव है जो कि सर्वव्यापी और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा तथा कर्मों का स्वामी समस्त भूतों का आधार साक्षी चेतन शुद्ध और निर्गुण है हेतुना हेतुनामित अध्यक्षत्वेन कौन्तेय जगत सचराचरम व्यक्ता व्यक्तात्मक वर्तते सर्वासु अवस्थासु हे कुंती पुत्र इसी कारण से अर्थात मैं इसका अध्यक्ष हूँ इसीलिए चराचर सहित साकार निराकार रूप समस्त जगत सब अवस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है जैसे कर्मत्वापत्तिमित्ता कि जगत सर्वा प्रवृत् अहम इदम भोक्षे पशा इदम श्रृणोमी इदम सुखम अ दुःखम अभवामी तदर्थम इदम क्या एकदर्थम इदम कैसे ज्ञायामी इत्याद अवगतिष्ठा अवगत्यवशा एवं क्योंकि जगत की समस्त प्रवृत्तियाँ साक्षी चेतन के ज्ञान का विषय बनने के लिए ही है मैं यह खाऊंगा, यह देखता हूं, यह सुनता हूं, अमुक सुख का अनुभव करता हूं, दुख अनुभव करता हूं, उसके लिए अमुक कार्य करूंगा, इसके लिए अमुक कार्य करूंगा, अमुक वस्तु को जानूंगा, इत्यादि जगत की समस्त प्रवृत्तियां ज्ञानाधीन और ज्ञान में ही लय हो जाने वाली है यो अश्ध्यक्ष परमे व्यौवन इत्यादि च मंत्रा एकतम अर्थम दर्शयती जो इस जगत का अध्यक्ष साक्षी चेतन है वह परम हृदया काश में स्थित है इत्यादि मंत्र भी यही अर्थ दिखला रहे हैं एकस्य तत चर्वाध्यक्ष भूतचैतन्यत्र से परमतः सर्वोगा संबंधीन असर चेतना अभाव भोक्तु अच्छा अभा किता इं सृष्टि यदि अत्र प्रश्न प्रतिवचने अनुपन्ने जबकि सबका अध्यक्ष रूप चैतन्य मात्र एक देव वास्तव में समस्त भोगों के संबंध से रहित है और उसके सिवा अन्य चेतन न होने के कारण दूसरे भोगता का अभाव है तो यह सृष्टि किसके लिए है इस प्रकार का प्रश्न और उसका उत्तर यह दोनों ही नहीं बन सकते अर्थात यह विषय अनिवार्य अनिर्वचनीय है को वेद क यह प्रवोचत कुत आजाता कुतम इं वृशिष्ट इत्यादि मंत्र मंत्रवर्णेभ्य इसको साक्षात कौन जानता है इस विषय में कौन कह सकता है यह जगत कहां से आया किस कारण यह रचना हुई इत्यादि मंत्रों से यही बात कही गई है भगवता चगवता अज्ञानेवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंत इति इसके सवा भगवान ने भी कहा है ये अज्ञान से ज्ञान आवृत्त हो रहा है इसलिए समस्त जीव मोहित हो रहे हैं